मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में और जैसे कि हम सभी मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं अभी हमारे साथ है सीआरपीएफ से रिटायर्ड रणवीर सिंह जी उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से रणवीर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमें कहाँ से बिलोंग करते हैं क्या करते हैं सर मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जी उत्तर प्रदेश से हूँ और सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ हु। और आने के बाद मैंने मतलब पहले भी मेडिटेशन करता था लेकिन मुझे फिर भी उसमें उतना आनंद नहीं आता था आहा, आहा, तो मैं फिर सर्च किया इस कि ओम शांति एक डिपार्टमेंट है जी जी जी। जो तो मैं अपने तहसील में है हमारे से सोलह किलोमीटर जी जी तो उसमें सेंटर पे गया और दीदी को मैंने बोला बोला दीदी मैं मेडिटेशन तो करता हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी बोरियत तो महसूस होती है मेरी सुस्ती आ जाती है तो उन्होंने कहा मेडिटेशन आप कैसे करते हैं मैं मैंने तो यही सीखा है मोटिवेशनल स्पीकरों से थॉटलेस होना <laughs> सर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है ये गलत है hmm. और आप हमारे सेंटर पे आए hmm. और उसको ड्राइव करना है मतलब थॉट को बिल्कुल उसको बिल्कुल रोकना नहीं है चलाना है उसको तो सर मैं गया और ऐसे ही मैंने किया घर hmm. पर भी ऐसे किया तो उस दिन से मैं बिल्कुल खुश हूँ और तंदुरुस्त हूँ जो भी है नहीं तो मैं डिप्रेशन में जाने वाला था <laughs> <laughs> आप <बात> <laughs> दीदी को मतलब वहाँ से फोन आया कि आप मान टाबू जाएंगे रणवीर सिंह जी तो मैं बोला हाँ दीदी ऐसा सौभाग्य आपको हमारी को दे रही है तो हम जरूर जाएंगे और यहाँ आया सर तो मतलब मैं अनुभव कर सकता हूँ पहले शास्त्रों में और पढ़ा था कि कोई इंद्र लोग होता है जी जी जी पूर्व होता है सब वो बादलों में कहीं सुरख लोग नहीं है। <laughs> नहीं बिल्कुल यही है सिर्फ हमारी क्षमता और वो वाली बात है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं ढूंढ नहीं पाते हैं तो मैंने यहाँ पे आने के बाद आज मेरे को पांच दिन हो गए और मैं अपने आप को यही महसूस कर रहा हूँ कि मैं पृथ्वी लोग से किसी दूसरे लोग में हूँ ये एक्चुअल है ये मेरा अनुभव रहा सर जी जी जी बिल्कुल भी, भी डिप्रेशन नहीं हुआ डिप्रेशन क्या स्ट्रेस भी नहीं हुआ बिल्कुल और बहुत खुशी खुशी बच्चों के फोन आते थे तो बोले पापा कैसे हो तो, तो, तो अकेला आया था ना मुझे डर की वजह से नहीं लेके आया था कि कोई परेशानी होगी तो कम से कम में देख के आया तो हम तो सर वो वाली बात है ना सी आर पी एक फोर्स अर्धसैनिक बल में आते हैं ना जी जी तो किसी भी चीज को बहुत गहराई से देखते हैं क्योंकि तो तो पुलिस फोर्स तो ये मेरा अनुभव है सर बहुत खुश हुआ और बाबा की कृपा हुई है यहाँ बुलाया और आप बाबा की ही कृपा हुई है कि हम तो पार्क में बैठे हुए थे फालतू क्या करते वहाँ गप्पी मार रहे थे ना तो आपने बुला लिया और यहाँ पे रेडियो पे आप सुनाएंगे बहुत धन्यवाद बहुत ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि कैसे मेडिटेशन किया जाए वो आप पहले तो आप सोच रहे थे कि कुछ इस तरह से करना है जी, जी। लेकिन जब दीदी से आपकी मुलाकात हो गई तो आपने सही तरीके से मेडिटेशन करना सीखा तो रणवीर सिंह जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज सबको क्या देना चाहेंगे मैं सर यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई जो भजन अलग चीज़ है ध्यान अलग चीज़ है पाठ अलग चीज है पूजा अलग चीज है उससे भी एक परे है जो उसको बोलते हैं ध्यान ध्यान है, तो को लोग पता नहीं क्या रास्ते में ले जाते हैं कि किसी ने गुरु ने कान में कह दिया कि इसका मंत्र का जाप कर मैं उसको स्वीकार नहीं करता हुँ, ध्यान हुँ, है तो उसी को मेडिटेशन इंग्लिश में बोलते जी जी जी और जो हमारे देवता है वो भी इसी ध्यान को करते थे और यहाँ बताया गया है डायमंड हॉल में बताया भी गया है कल या परसों वो आई थी उषा दीदी दीदी ऊषा दीदी बताएगा भजन अलग चीज है है ध्यान बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत साधुवाद और मैं चाहूंगा की आप इस ओम शांति से जुड़े हैं तो जुड़े रहिए रोज शाम को आप अपना समय वहाँ पर बिताइए और योग की और गहराइयों में उतरते हुए सार, सार, अपने जीवन को दिव्य और डिवाइन बनाइए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडोन वन, वन जीरो सेवन पॉइंट एट ऑफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो प्रकाश जी स्वागत है आपका और अपना ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं उसका अनुभव सुनाइए कैसा लगा आपको जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्या है हर चीज को बारीकी सिर्फ बताते हैं तो दीदी आती है बहुत अच्छा हमको उनका जो मोटिवेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बताती है जी, जी, बारीकी से स्पष्ट रूप से बताया जाता है बहुत अच्छा बताते हैं। तो आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से एक तो हमको यही पता चला कि बहुत हम हम यही सुनते थे कि भगवान कई प्रकार है बहुत सारे प्रकार के भगवान ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर बताया कि अहम भ्रम ब्रह्माष्टी उसमें भगवान कृष्ण ने भी बताया था कि मैं ही भ्रम हूँ लेकिन उसमें एक्चुअल सबका निचोड़ जो है क्या है ये अपना शिव शिव बाबा है उनको ही जाता है उन्होंने सब में सबका वो क्लियर कर दिया है जी जी जी चलिए ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर आपने अनुभव शेयर किया आपको यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से बताया जा रहा वो बड़ा अच्छा लगा तो बहुत बहुत साधुवाद ओम शांति थैंक यू I do. ले जगत